तो चलना है ना इमेव इम से पाठ चलना है अर्थम इतर तेजसा स्वरूप उत्पत्तों फल जन्य परमात्मा अनुग्रह यही छत्म इसके लिए क्या था कि वो ब्रह्म ही ब्रह्म ही अति भास्वर रूप वाला है से प्रकार है वो ब्रह्म क्या है कि प्रकाशमान है, रूप वाला है ये पूर्वार्ध का वाला है फिर बताया कि परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य तेज मतलब अन्य दीप्तियां अभिभूत हो जाती हैं। इस व्यासार वचन का भी यही तात्पर्य है अब यहाँ से पाठ है इम इम अर्थम योग इस अर्थ को ही इस ध्यान देना इम अर्थम योगय आगे दृढ़ के साथ है के लिए आएगी तो बता दूंगा जहां है इस तरह तो कोई ही इतर तेजाम स्वरूप उत्पत्तों अन्य तेज के अन्य तेज के स्वरूप की उत्पत्ति में या अन्य तेज की स्वरूपता उत्पत्ति में और कार्य करने में फल जनने का क्या अर्थ है कार्य करने में स्वरूप उत्पत्तों तेज के स्वरूप की उत्पत्ति में मतलब तेज की उत्पत्ति में तेज के स्वरूप उत्पत्ति का मतलब क्या है तेज की उत्पत्ति और फल जनने का अर्थ कार्य करने में तेज का कार्य करना क्या है प्रकाशित होना प्रकाश करना इतर तेज के स्वरूप की उत्पत्ति में और कार्य करने में तेज का काम क्या है प्रकाशित करना और कार्य करने में परमात्मा के अनुग्रह के प्रदर्शक परमात्मा के अनुग्रह के प्रदर्शक परमात्मा के अनुग्रह का बोधक तो परमात्मा का अनुग्रह किसमें किसमें चाहिए तेज की उत्पत्ति में और तेज का तेज को कार्य करने में तेज का कार्य करने में और तेज की उत्पत्ति में क्या चाहिए परमात्मा का तो परमात्मा के अनुग्रह so, का बोधक परमात्मा के अनुग्रह का बोधक है उत्तरार्ध कौन सा उत्तरार्ध तमय भानतम उत्तरार्धीन जो प्रदर्शक तृतीय एक वचनांत है उत्तरधीन भी तृतीय वचनांत है समान व्यक्ति वालों का एक साथ अन्य होना चाहिए तो परमात्मा की अनुग्रह की अपेक्षा का बोधक कौन है उत्तरार्थ कौन सा उत्तरार्थ तमयो भान्तम तमयो भांतम क्या कहता है कि परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात सब प्रकाशित होता है परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात सब हाँ तो परमात्मा के प्रकाशित हुए बिना प्रकाशित होता है क्या तो यही क्या है कि परमात्मा के अनुग्रह का परमात्मा के अनुग्रह की अपेक्षा है इतर तेज को क्या है परमात्मा के अनुग्रह की अपेक्षा है इतर तेज को परमात्मा के अनुग्रह की अपेक्षा किसमें है उसकी उत्पत्ति में और उसके कार्य करने में परमात्मा के अनुग्रह की, की अपेक्षा किसको है इधर तेज को परमात्मा के अनुग्रह की, की अपेक्षा किसको है किस किस में किस में किस उत्पत्ति में और कार्य करने हाँ फल के करने में मतलब कार्य के करने में और परमात्मा के अनुग्रह की, की अपेक्षा का बोधक क्या है उत्तरार्थ कौन बोधक वो है, वो है? तमेवान्तम इस उत्तरार्ध से दृढ़ कर दृढ़ कर, करते हैं किसे दृढ़ करते हैं इम अर्थम इत नहीं वो तो वो देख लेना दृढ़ करते हैं वो तो कुछ देख के बताना बाद में दृढ़ द्र, बनता है कैसे बनता है देखना अब देखिए यहाँ पर ये दृढ़ क्रिया का कर्म क्या है अर्थम क्या कर्म है अर्थम अर्थ था ना इम अर्थम इस अर्थ को ही दृढ़ करते हैं जो परमात्मा अति वास्व रूप वाला है और व्यास के वचन का भी यही तात्पर्य है कि परमात्मा की तेज का साक्षात्कार संभव होने पर अंग तेज अभुत हो जाते हैं इस अर्थ को ही दृढ़ करते हैं मतलब क्या है कि पूर्वार्थ के द्वारा कहे गए अर्थ को ही उत्तराध से दृढ़ किया जा रहा है ऐसा कहा इन्होने तो ये कब से ये बात आई थी ना यद कालिदास का परिगण माने है ना यहाँ से जो पक्षांतर किया था तो उसका चल रहा है कि उसमें, उस पक्ष में इसी को दृढ़ किया जा रहा है और पहले तो तीन बातें अलग अलग कही थी ना और यहाँ उसको ही इसके द्वारा दृढ़ किया जाता है दोषा इसलिए दोष नहीं है दोषा ना इति और गंतव्य ऐसा जानना चाहिए तो पहले तीन अर्थ बताए थे ना भाष्यकार ने तीन अर्थ क्या था कि पूर्वार्थ के द्वारा क्या कहा गया था सभी तेजों का छादक हुं? सभी तेजों का छाधक छादक मतलब का मतलब अभिभावक अभिभावक का अवरोध करने वाला ये ये था ना? तो उसमें फिर क्या था? में बोला फिर पक्षांतर में आ गए और अभी जब पक्षांतर में आए तो पहले बारी बात को ही उत्तरार्थ से एडिट करते हैं ऐसा बताया और यद वास्तव फिर कहते हैं कि पूर्वाधस्थ की पूर्वार्ध का यथास्त्रता अर्थाव पूर्वाध का यथाश्रोत अर्थी है मतलब ये पक्षांतर को छोड़ करके पहली वाली बात पर आ गए तो पहली वाले बात में क्या है कि वो सभी तेजों का अभिभावक है क्या है परमात्मा का तेज है ना सभी तेजों का अभिभावक है के पहली बात पर ही आ गए बताइए प्रथम पक्ष में ही आ गए अथवा पूर्वार्ध का यथाश्र अर्थाय यथास्त्र अर्थी है फिर यहाँ पर शंका अतिभाव रूपवती सूर्यादो प्रत्यक्ष माने अतिभास्वर रूप वाले सूर्यादि का प्रत्यक्ष हो होने पर अति वाले का प्रत्यक्षन हो अति प्रत्यक्ष वाले प्रकाशमान सूर्यादि का प्रत्यक्ष वो हो होता है, हो हो है। तो सूर्यादि प्रकाशित होते कि नहीं होते हाँ तो कहते हैं कि न भाती की न भाती या कथन प्रत्यक्ष से यह यह प्रत्यक्ष विरुद्ध कैसे कहा जाता है न भाती इस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध बाद कैसे कही जाती है प्रत्यक्ष विरुद्ध बाद क्या है न भाती बताई समझ में कहते हैं कि अति वास्तव रूप वाले प्रकाशमान सूर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर न भाति यह प्रत्यक्ष विरुद्ध कैसे कहा जाता है इत्यत्रह ऐसी शंका होने पर कहते हैं तमेव भ अनुभा तमे बांतम हा मतलब इस शंका के समाधान के लिए फिर क्या आया है उत्तर आया है कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है यह समाधान के लिए आया है अब देखो कैसा बताते हैं इच्छा इदम और यह परिदृश्य मानम और यह दिखाई देने वाला सूर्यादी का भास्वर रूप स्वाभाविक नहीं है और यह दिखाई देने वाला भास्वर रूप स्वाभाविक नहीं है आप अप, परमात्मा का दिया हुआ उनका ही है अपितु परमात्मा का दिया हुआ उनका ही है ध्यान देना जब समाधान में शंका होने पर समाधान कहा जाता है ना तो पूरा उत्तरार्थ उसके समाधान में गया पूरा उत्तरार्थ समाधान में गया पहले क्या था कि अलग अलग था ना उत्तरार्ध में, में पहला पूर्वार्थ क्या बताया था कि वो परमात्मा के तेज सभी तेजों का अच्छाता से है और उत्तरार्थ से दो बातें कही गई थी उत्तरार्ध के पहले अंश से क्या कहा गया था याद है आपको पहले अंश से कहा गया था कि वो सभी तेज का कारण है सभी तेज का भानतम अनुवाद सर्वम सभी तेजों का कारण कहा गया था और उत्तरार्ध के अंतिम अंश से चतुर्थ पाद से क्या कहा गया था कि सभी तेजों का अनुग्रह है अब यहाँ पूरे उत्तरार्ध को एक साथ समझ लेना तमयो भानतम इसका क्या मतलब है उसके प्रकाशित होने पर प्रकाशित होता है अर्थात सूर्यादि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। यह अभिप्राय है अभी शंका क्या कही गई की अतिभा स्वरूप वाले प्रकाशमान सूर्यादि का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर नाती ना यह प्रत्यक्ष विरुद्ध गठन कैसे किया जाता है ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि उसके प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित होता है इस और तस्वीर तस उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है कहने के तात्पर्य है कि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है इसी को स्पष्ट करते हैं और यह दिखाई देने वाला सूर्यादि का भास्वर रूप या सूर्यादि का तेज स्वाभाविक नहीं है भास्वरूप करते तेज भास्वर रूप तो कहते हैं तेज दिखाई देने वाला सूर्यादि का तेज स्वाभाविक नहीं है बल्कि परमात्मा के द्वारा दिया गया परमात्मा का ही तेज है क्या भगवता गीतम और भगवान ने कहा है क्या कहा है यदा आदित्य तेजो जगत भाष्य अखिलम चन् तेजो विदि माम विवृतम चाहे तथा भगवता और भगवान भाष्यकार ने इस गीता इस श्लोक का व्याख्यान किया है व्याख्यान किया है वो देखना क्या है की अखिल जगत भाषकम संपूर्ण जगत का प्रकाशक प्रकाशक कौन है तेज किसका तेज आदित्यादि का जो तेज जगता भास्कम प्रथमा एक ना, ना तो इसका अन्वय किसके साथ होगा तेज के साथ तेजा के साथ और किसका आदित्या संपूर्ण जगत का प्रकाशक जो संपूर्ण जगत का प्रकाशक प्रकाशकाम संपूर्ण जगत का प्रकाशक इन आदित्यादी का जो तेज है वह मेरा तेज है तही तई आराधित इन उनके उनके द्वारा आराधित मेरे द्वारा आराधित हो रू भगवान तई तई करते उन, उन देवताओं के द्वारा आराधित मेरे द्वारा उनको प्रदान किया गया है उनको दिया गया है ऐसा जानो। तो भगवान का ही तेज हो गया भगवान ने उनको दिया अतो अता इसलिए इसलिए कि भगवान के द्वारा दिए होने से याचित मंडित पुरुष तुल्या तुल्याम भास्व रूप शालीनाम न भाती थी व्यपदेश युजते भाव याचित याचित याचितक, याचितक है न क्या शब्द है याचितक मंडित पुरुष तुल्या नाम याचितक मंडित अब देखना याचित याचित हुआ जिन वस्तुओं की याचना की गई है याचना से जो वस्तु प्राप्त की गई है उसे क्या कहेंगे याचितिक याचितक याचितक कहेंगे तो ऐसा समझना याचिक याचना से प्राप्त की गई है मतलब प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की गई है मांग करके प्राप्त की गई है तो या ये के पास जो तेज है उनका निजी तेज है तो वह परमात्मा के द्वारा दिया गया है तो वो कैसा हो गया याचित हो गया ना तो की वस्तु से सुशोभित ऐसा समझो ऐसा समझो लोक में देखा जाता है कि कुछ लोग आभूषण धारण करने में बहुत रुचि रखते हैं लेकिन स्वयं के पास उनका निजी आभूषण नहीं रहते है तो कभी कभी वो दूसरे के द्वारा मांग करके उन वस्तुओं तो से अपने को सुशोभित करते हैं ऐसा होता है कभी कभी दूसरे कपड़े पहनकर अपने को सजा लीजिए तो वही है याचना की गई वस्तुओं से सुशोभित पुरुष के समान जैसे तो बताया ना उदाहरण दिया याचना की गई वस्तुओं से मंडित कर सुशोभित याचना की गई वस्तुओं से सुशोभित पुरुष के समान एते शाम कर थे एते शाम आदित्यदि नाम आदित्यादि का भास्वर रूप आदित्यादि का भास्वर रूप के लिए या आदित्यादी के प्रकाश के लिए न भाती या कथन युक्त होता है या कथन या कथन युक्त होता है दोबारा देखना याचना की गई वस्तु याचना किए गए आभूषणों से याचना किए गए वस्त्र आभूषणों से सुशोभित पुरुष के समान इने भास्वर रूप वाले आदित्यादी के लिए न भाती प्रकाशित नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है की अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते अपने प्रकाश से प्रकाशित प्रकाशित नहीं होते है मतलब अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं इसी वे ऐसा कथन युक्त है ये तात्पर्य उससे बचने के लिए प्रयोग कर कौन कौन सा सा द्वितीय अध्याय तो अध्याय तो की तृतीय मतलब। तो बल्ली।, तो बल्ली आ रही है हरी ही ओम पूर्दमूलो अवाक्शाखो वस्पथ सनातन तदेव शुक्रम तद्र तदेवामृत मुच्य से तस्मिन् तस्कृत तदूनातेति कशन एत वै तत्त ऊर्मूल अवाग यह सस्व सनातन एक सनातन तदव शुक्र त्रह्म तदव अमृत उच्य से तस्का नैत कशन एक वै तत्त वै तत् अन्व ऊर्ध्मूल अवाखा कैशा अस्वस्थ सनातन तत्व शुक्र तत् ब्रह्म तत्व अमृत उच्य से तस्वे लोका तत् कशन अत्येत उ न तत्न अत्येत उ तत नई ऊर्मूल ऊपर की ओर मूल कीूलवाला मूलकर्थ जड़ ऊपर की ओर मूल वाला अवाक शाख कर् नीचे नीचे की ओर शाखाओं वाला ऐसा यह संसार नाम वाला वृक्ष संसार नाम वाला वृक्ष संसार जिसका नाम है वह एक वृक्ष है कैसा वो एक वृक्ष जैसा है कैसा वृक्ष है ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला शब्दार्थ लगा लो फिर व्याख्या बताएंगे की मूल ऊपर कैसे हो गया शाखा नीचे कैसे हो गयी ऊपर की ओर मूल वाला नीचे की ओर शाखाओं वाला ऐसा अस्वत्था सनातना यह संसार नाम वाला वृक्ष सदा रहने वाला है सनातन करते सदा रहने वाला है ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखाओं वाला ऐसा यह अश्वत्था संसार नाम वाला वृक्ष सनातना सदा रहने वाला है तथ्य तथ ले लेना है की संसार नामक वृक्ष का अंतरात्मा प्रमुख तत्शब तद सर्वनाम है सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है तो संसार नाम वाले वृक्ष को कैसे हुए उसके अंतरात्मा ब्रह्म ब्रको कहता यह है तद अर्थ हो गया संसार नाम वाले वृक्ष का अंतरात्मा ब्रह्म मतलब ही शुक्रम प्रकाशक है संसार नाम वाले वृक्ष का अंतरात्मा ब्रह्म ही प्रकाशक है तथ ब्रह्म वह ब्रह्म है हम्म ब्रह्म है तत एवं अमृतम उच्च मतलब वह ही अमृत कहा जाता है अमृत से निरस्ते करोग्य तस्मिन् सर्वे उस अंतरात्मा ब्रह्म में सभी लोग स्थित हैं, उस अंतरात्मा ब्रह्म में सभी लोग स्थित हैं, तथा कश्चन अत्यत ऊना उस ब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है ये तत्कर्थ हुआ इस मंत्र प्रतिपाद्य और तत्कर्थ हुआ सबका प्रकाशक सुक्रम का प्रकाशक का का था इस मंत्र से प्रतिपाद्य सबका प्रकाशक ब्रह्म वही मतलब ही इस मन से प्रतिपाद सबका प्रकाशक ही है अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसार एक वृक्ष संसार अस्वस्था तर्क है संसार नामक वृक्ष तो संसार नामक वृक्ष ये कैसा है ऊपर की ओर मूल वाला है नीचे की ओर शाखाओं वाला है लोक में जो वृक्ष कहे जाते हैं तो उनका मूल होता है नीचे शाखा होती ऊपर ये उल्टा क्यों है तो ऐसा समझेंगे आप कि सात लोक हैं ना ऊपर के भूल भुगा महाजना तपा और सत्य ये सात लोक हैं और तो सात लोकों में सबसे ऊपर कौन बैठे हैं ब्रह्मा जी था था था था तो भगवान ब्रह्मा को बना समष्टि सृष्टि करके समष्टि सृष्टि करते हुए भगवान ब्रह्मा जी को बना देते हैं और बाद की सृष्टि कौन करता है ब्रह्मा जी तो भगवान ने जो किस मूल को बना दिया ब्रह्मा को तो ब्रह्मा जी क्या हो गया ये जड़ हो गए मूल हो गए तो ये मूल जो है ऊपर सत्य लोक में बैठा हुआ है ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं ऊपर की ओर मूल वाला ऐसा और नीचे की ओर शाखाओं वाला अब देखिए अब ये नीचे की ओर शाखाओं वाला भी देखेंगे अब स्वत को थोड़ा देखेंगे स्विष्ठ की स्वत्था देखो लिखा है ना भूपोल्ड में स्व मतलब कल कल तक रहने वाली वस्तु को क्या कहेंगे स्वत्थ है स्विष्ठ की स्वत्था कल तक रहने वाली वस्तु को कहेंगे स्वत्थ और जिसको उससे भिन्न जिसको कल तक रहने का ठिकाना न हो उसे क्या कहेंगे कोई, क्या? क्या कोई ठिकाना नहीं है ऐसा जिसके कल तक रहने का ठिकाना न हो उसे क्या कहते हैं अस्वत बात से बाई पेज पर टिप्पणी देखो नीचे सोना स्थाष्य की अस्वत्था कल तक नहीं रहेगा इसलिए क्या कहते हैं अस्वत और छेद्य वृक्षा छेद है ना जिसे वृक्ष को काटा जाता है तो इसको भी काटा जाता है कैसे असंग असंघ श्रिवा कहती है असंग शस्त्र से इसको संसार के वृक्ष काटा जाएगा मतलब इससे अपना संबंध तोड़ लिया जाएगा अपना अच्छा तो छेदु छेदने धातु है ना, नादने धातु से बनता है वृक्ष, तो वस्तु वृक्ष ब्र, है, तो संसार का भी छेदन होता है इसलिए इसे भी क्या कहते हैं वृक्ष कहते हैं चलिए अब ध्यान देना कि संसार जो है कि ये सनातन भी कह कई ना इसमें ह ऊपर की ओर मूल वाला नीचे की ओर शाखाओं वाला संसार नाम वाला वृक्ष सदा रहने वाला है दुर्यों दुर्यों दुर्यों। हाँ असंघ सस्त्रण शिक्षा तो गीता क्या कहती है असंग सस्त्रण हाँ असंघ सस्त्र से यदि आप इसको काट करके अलग हो गए तो आपके लिए नहीं रहा और बाकी बना रहेगा बना रहेगा देखो इसको देखो कैसा यहाँ यही देखिए व्याख्या में संसार देखना संसार स्वरूपता सदा नहीं रहता है स्वरूपता सदा प्रवाहता सदा रहता है इसलिए उसे सनातन कहा गया है जैसे देखना बीज के अंकुर अंकुर से बीच चलता रहता है ना तो वैसे ही क्या है कि ये एक बार हो गई तो फिर सृष्टि हो जाएगी फिर प्रलय होगी फिर सृष्टि होगी तो क्या है कि स्वरूपता तो नहीं रहेगा प्रवाहता रहेगा हमेशा ये वस्तु भी तो नहीं रहेगी बिगड़ जाएगी तो प्रवाह चलता रहेगा और देखो आगे वृक्ष <प्रिक्ष> का मूल और शाखाएं भी होती हैं। इस संसार रूप वृक्ष का मूल क्या है और शाखाए क्या है बताते हैं सातों लोक, में सबसे ऊपर सत्यलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी इसके मूल हैं। और नीचे के लोकों में विद्वान सभी प्राणी उसकी शाखाए हैं सत्यलोक से नीचे तप जन महा और स्वर्ग लोको में सिद्ध गण और विविध प्रकार के देवता निवास करते हैं भुआ मतलब अंतरिक्ष लोक में क्या है सूर्य चंद्र ग्रहण छत्र और तारे विद्यमान है भू और पृथ्वी लोग में मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग और जंगम लता वृक्ष आदि सब ये सब क्या है इसकी शाखाएं हैं और और जो नीचे के सात लोग हैं वहाँ तक शाखाए समझ लेना है ना तो ये मूल भी हो गया शाखाएं भी हो गई और जीवों के विविध प्रकार के कर्म ये क्या है संसार रूप वृक्ष के पत्ते हैं वृक्ष में पत्ते होते हैं तो पत्ते क्या निकले हैं जो सुबह शुभ कर्म व्यक्ति कर रहा है जो -सुब कर्म कर रहा है ना अभी वो क्या हो जाएंगे पत्ते और देखिए और उस पत्तों में फिर कोपले होती है कोपल समझते हैं किसले नए नए पत्ते नहीं, जो आते हैं ताजे ताजे उनको कोपल कहते हैं लगाइए सब और व्याप्त विषय इसकी कोपले हैं कोपल देखने में आकर्षक होती हैं तो सब और शब्द स्पर्श रूप जो विषय व्याप्ते हैं ये इसकी कोपले हैं अभी फिर पुष्प भी लगते है ना तो कहते हैं धर्मा धर्म पुष्प है धर्म क्या सब और जी सब और ये बोल रहे है ना मतलब सभी दिखाऊंगी सब और मतलब इस ओर उस ओर जैसे सब और शब्द है सब और इस ओर उस ओर कैसे नब और शब्दादी विशेष कोपने धर्मा धर्म पुष्प है ये धर्म विविध कर्म संसाध के पत्ते कहे गये थे ना और कर्मो से जन्म क्या होता है कर्मो से जन्म होता है धर्माधर्म अच्छे कर्म से क्या होगा धर्म और बुरे कर्म से क्या होगा अधर्म तो यह समझ लेना ये जो पुष्प है ये अदृष्ट रूप है, है में। और विविध कर्म ये क्या है और ये किया जाने वाला कर्म है? है।, है।, है और अब देखना पुष्प वृक्ष से अत्यंत विलक्षण उसका अंतरात्मा ब्रह्म है और तदय सुम यहाँ तद पर संसार वृक्ष को कहते हुए उसके अंतरात्मा ब्रह्म का कथन करता है सुक्रम कर्या था प्रकाशक तो जीव जीव के सभी प्रकार के प्रकाश का साधन जीव के होने वाले सभी प्रकार के ज्ञान का साधन परमात्मा ही है न दो दो आठ में बताया जा चुका था अच्छा अब पूर्व में जो है ना सबके प्रकाशक ब्रह्म का वर्णन किया गया था ना तो सबके प्रकाशक ब्रम्म ही संसारा वृक्ष का अंतरात्मा है तो संसार नामक वृक्ष का वर्णन क्यों किया नीचे देखेंगे कि संसार नामक वृक्ष कैसा है विनाशी है और तो विनाशी वस्तु त्याज्य होती है तो इससे वैराग्य को प्राप्त करके इसके इससे बैराग्य को प्राप्त करके उससे विलक्षण परमात्मा के साक्षात्कार के साधन में लग जाना चाहिए तो अब देखना कि साधना में लगने के लिए क्या जरूरी है के तो वैराग्य के लिए संसार वृक्ष का उपयोग किया जाता है किसके लिए वैराग्य के लिए बैराग्य के लिए किया जाता है कि भाई इससे युद्ध होने वाला है कल तक रहने का ठिकाना नहीं है इसमें राग नहीं करना चाहिए और किसके लिए कि संसार भगवान की विभूति है तो ब्रह्मात्मक समझने के लिए भी संसार वृक्ष का उपदेश किया जाता है ऊर्दमूलो तो अवाग शाखा एसोअस्पत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद तरे ब्रम्मा तदत तस्मिन् तस्लोका श्रिता सर्वे तदूनाते कशन एतद्वूल अवाक्ताफ एक अस्पथ्य सनातन तदे शुक्रम तद्रह्म तदेवमृत उच्य से तस्म सर्वे लोग संसार नामक वृक्ष का वर्णन करती है श्रुति ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखाओं वाला यह संसार नाम वाला वृक्ष सदा रहने वाला है संसार नाम वाला वृक्ष सदा रहने वाला है सनातना तद तर्थ है नामक वृक्ष का अंतरात्मा ब्रह्म ही या तद ब्रह्म को पहले ले लो फिर तद तुक तद योक कर लो तद ब्रह्म अर्थ है प... संसार नामक वृक्ष का अंतरात्मा ब्रह्म है संसार नामक वृक्ष का अंतरात्मा ब्रह्म तद एव सुक्रम की वह अंतरात्मा ही प्रकाशक है वह अंतरात्मा ही क्या है जीव के होने वाले सभी प्रकार के ज्ञान का साधन है तदेव अमृतम उच्चते उसे ही अमृत कहा जाता है अंतरात्मा ब्रह्म को तस्मिन सर्वे लोकाश्रता उस अंतरात्मा ब्रह्म में सभी लोग स्थित हैं तत्कशन अत्यतूना उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है ये तत्व ये तत्कर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य और तत्क अर्थ है जिससे कि अंतरात्मा इस मन से प्रतिपाद्य सबका प्रकाश तक अंतरात्मा ब्रह्म ही है सबका प्रकाश अंतरात्मा ब्रह्म ही है लगाइए अस्वत्था क्यों का है कि कल तक रहने का इसका कोई ठिकाना नहीं इसलिए अस्वस्थ कह दिया हा मतलब क्या है कि स्वरूपता नहीं, नहीं रहेगा स्वरूपता कब नष्ट हो जाए पता नहीं पर वो प्रवाहता बना रहेगा इसलिए स्नातना भी कह दिया चलिए अयम चांत्र खंडा और इस मंत्र खंड का पूर्वमूलम अध्लोक के व्याख्यान के समय भगवान भाष्यकार ने व्याख्यान किया भगवान भाष्यकार ने किसका व्याख्यान किया इस मंत्र खंड का इस मंत्र पूरा मंत्र देखो तीन पंक्तियों में है है ना और खंड कितना ऊर्दमूलो अभाव अस्पत है सनातना एक मंत्र का खंड हो गया ना मतलब मंत्र का हिस्सा एक भाग और मंत्र के इस भाग का प्रथम पंक्ति का और मंत्र के इस भाग का उर्धमूला था इस गीता इस्लोक के व्याख्यान के समय भगवान भाषा ने व्याख्यान किया मंत्र खंड का इतम तथ्य ही करते क्योंकि क्योंकि तत्कार वहां पर इतम भाष्य वहाँ पर इस प्रकार भाष्य है या इस प्रकार वहाँ भाष्य है किस प्रकार है देखना यम जिस संसार नाम जिस ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले अव्यम का सनातन की सनातन संसार नामक वृक्ष को श्रुतियां कहती है ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले सनातन अव्यम करते सनातनम संसार नामक वृक्ष को श्रुतियां कहती है जिस संसार नामक वृक्ष को श्रुतियां कहती है और देखो तो श्रुतिया कहती हैं तो कौन सी श्रुतिया कहती है देखो उर्दमूलो अब उर्द अब जानता है जो अब इत्याद्या कानवे कहा करेंगे इत्याद्या श्रुतिया प्राहु लग जाएगा हाँ इत्यादि श्रुतिया कहती है चलिए सातों लोगों में ऊपर सातों लोगों में सबसे ऊपर बैठे हुए चतुर्मुख को आदि होने के कारण या चतुर्मुख को कारण होने से चतुर्मुख को या चतुर्मुख को मूल होने से उसका किसका ऊर्मूलूलत तो संसार रूप वृक्ष का संसार रूप वृक्ष का मूल लग जाएगा सातों लोगों में ऊपर बैठे हुए चतुर्मुख को मूल होने से चतुर्मुख को मूल होने से संसार नामक वृक्ष का ऊर्ज मूलत्व तो है संसार नामक वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है लगाइए पृथ्वी निवासी पृथ्वी में निवास करने वाले संपूर्ण मनुष्य पशु पक्षी कृम कीट पतंग और मतलब स्थावर क्या कहेंगे पृथ्वी पर निवास करने वाले संपूर्ण मनुष्य पशु पक्षी कृमि पर निवास करने वाले सभी पर्यंत होने से इसका अर् शाखा कहा जाता है नीचे की ओर शाखाए कही जाती है तदविलक्षण में उससे विलक्षण ही ब्रह्म है इति दर्शेती ऐसा कहते हैं सदैव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा अमृतम उच्चते तस्मिन लोकाश्रित सर्व तदुना तेज कशन एतर वेतर पूर्व व्याख्यु अयम मंत्र अयम मंत्रो बाद की जो दो पंक्तियाँ है पहले आ चुकी है तो उनका व्याख्यान पूर्व में किया जाम प्राण महाम वज्र मुद्रतम यह अमृता इदम् इदम् किंच सर्वं प्राणे एजति एजतिस्तृत प्राणे एजति एजतिस्तृत महत्म वज्रम उद्यत ये एकदु ये एक विदु अमृताह प्राणे प्राणे अमृता जगत, इदं जगत सर्वं दुबारा दे, देखना इसका महाद्वयजन प्राणे होगा ना देखना, प्राणे यजक्ष न अन्वेघनाजती येद विदु ते अमृता निस्तृत किस उत्पन्न किससे उत्पन्न परमात्मा से पर अत्या कि परमात्मा से उत्पन्न ये किसके लिए कहा जाता है जगत के लिए है ना नाणम ये जगत तो जगत के लिए कहा जाता है, है, है परमात्मा से उत्पन्न और प्राणे यहाँ प्राण शब्द परमात्मा का वाचत है प्राण से उत्पन्न और परमात्मा और परमात्मा पर्मात्, परमात्मा से उत्पन्न और परमात्मा में थे क्या कहेंगे परमात्मा से उत्पन्न और परमात्मा में स्थित इधम का से यथ यथ कर जो मतलब कुछ जगत है या जो कुछ जगत है या जो कुछ जगत वो किससे उत्पन्न हुआ है परमास्ट... और किसमे स्थित है परमात्मा जी बताते हैं लगाइए निस्त्र परमात्मा से उत्पन्न और प्राणेकर से परमात्मा नहीं परमात्मा ऐसी उत्पन्न और परमात्मा में स्थित या जो कुछ जगत है फिर जो कुछ जगत हुआ वह का ध्यान कर लेना वह सर्वम वह सब सबको जगत क्या लेना है जगत ध्यान लेना जगत से तो सब, पूरी, सब पूरा कार्य वर्ग लिया जाता है संपूर्ण सृष्टि तो प्रसंगानुसार यहाँ पर आधिकारिक पुरुषों को लेना है भगवान के द्वारा कार्य विशेष के लिए नियुक्त किए गए हैं जैसे सूर्य चंद्रमा यम अग्नि इनको ही लेना है यहाँ पर इनको ही लेना है तो वह सभी उद्य देखो सूर्य कभी विलम्ब से निकलता है नहीं। सूर अपना काम समय से करता है चंद्रमा अपना काम सभी से करते हैं मृत्यु देवता अपना काम समय से करते हैं आदमी आलसी है कभी समय से काम करेगा कभी नहीं करेगा सूर तो चंद्रमा कभी आलस करते, है। करते हैं वायु देवता कभी आलस करते हैं मृत्यु देवता आलत करते हैं ये कभी आलस नहीं करते सब काम यथा समय करते रहते हैं देवता लोग तो ये आदित्य की ये आदत नहीं करते हैं तो इनके बारे में ही कहा जाता है यदि हवा ना चले तो सब जाएंगे वायु रुक जाए तो सब जाएंगे अग्नि देखो हमेशा जलाती है कभी ऐसा होता है अग्नि आलस कर जाए जाएगी आज हम नहीं जलायेंगे ऐसा तो अग्नि तो जलाती ही है गर्मी देती है ये, ये सर्वम सब वज्रम है उठाए हुए वज्र के समान उठाए हुए मारने के लिए कोई हथियार उठाए हो तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा कोई मारने के लिए हथियार उठाया हो वो काम नहीं अभी मार डालने देते तो क्या करेगा अग्नि तुरंत सब काम डर के मारे करता रहेगा जब मृत्यु को भय ऐसा रहता कोई बंदूक ऐसे बटन दावे मारेंगे तुमको नहीं करो तो काम कर सब डर के मारे करते रहते हैं तो वही बताते हैं वज्रम उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से महत भयम कर अत्यंत भय होने के कारण अत्यंत भय होने के कारण किससे अत्यंत भय है परमात्मा से उद्यतम वज्रम कर उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से क्या होगा उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से महद भयम कि खूब भय होने के कारण इज्जत करते हैं कौन सर्वम कर सब जगत सब जगत से सूर्य चंद्रमा है ना अग्नि मृत्यु हवा ये सब लेना है कि वह संपूर्ण जगह पे उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से खूब भय होने के कारण का ये देखना ये एकदिदू ये करते जो लोग एकद विदु इस परमात्मा को जानते हैं जो इस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं दर्शन करते हैं तो अमृता भगवं की वे संसार सागर से मुक्त हो, हो जाते हैं संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं हाँ देखो संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ सब परमात्मा से उत्पन्न हुए और हैं है कहाँ स्थित कहाँ परमात्मा में परमात्मा ही सबका आधार है यदि कहें कि हम तो धरती पर बैठे धरती हमारा आधार है अरे धरती का भी आधार तो परमात्मा है धरती का भी आधार कौन है तो परमात्मा ये सब की आधार है इस बात को ध्यान रखना पर यहाँ सृष्टि को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए भगवान के द्वारा कार्य विशेष में जिनकी नियुक्ति की गई है उनको ही यहाँ पर स्तर पद से लेना है जगत पद से लेना है जैसे मारने के लिए तैयार अपने स्वामी के हाथ में उठाया हुआ हथियार देखकर कोई मारने के लिए तैयार व्यक्ति हाथ में हथियार उठाए तो उसको देख करके जैसे नौकर भय भय से कांपने लगते हैं ना तो वैसे ही उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से अत्यंत भय होने के कारण ये वज्र के समान सब कॉपते हैं क्यों क्या कहीं हमारे द्वारा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होगा इस प्रकार उनको भय होता है भगवान से इसलिए सब अपना कार्य समय से करते रहते हैं सब आगे देखिएगा हम्म लोग क्षमा नहीं है इनको देवताओं को जैसे देखो कर्मचारी हड़ताल करते हैं लेकिन सेना और पुलिस हड़ताल करती कभी तो <laughs> नहीं नहीं, पुलिस वाले हड़ताल करें ना तो इनको नहीं नहीं कर सकते हैं नहीं सेना वाले पुलिस वाले हड़ताल नहीं कर सकते हैं तस्वीर तो नहीं है वो हाँ उनको मरवा सकती है इनको सरकार तुरंत मरवा सकती है इनको इनकी जिम्मेदारियां ये हड़ताल करेंगे तो उनको सीधे मरवा दिया जाएगा मरवा सकती है इसलिए सूर्य चंद्रमा सब है ये सब काम लेट नहीं करते हैं बहुत सावधान होकर काम करना पड़ता है देखिए आगे आगे देखना नहीं आगे इस पर नहीं, जो भी हो सब सब दोनों महापुरुष हैं, सूर्य चंद्रमा भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं विशेष कार्य करने के लिए आखिर भगवान के सूर्य चंद्रमा के करने लिए।, लिए अब देखना यहाँ पर कांपना क्या है कि भय से अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होना ही कांपना है कांपते हैं मतलब अपने अपने कार्यो में प्रवृत्त हो गए यही का यानी नहीं रह करे कुछ नहीं ऐसा मतलब नहीं है अब देखिए आगे, आगे है भय का अर्थ भी क्या किया था कि यहाँ पर कि भय होने के कारण यही था ना उठाये हुए वज के समान अत्यंत भय होने के कारण परमात्मा से कांपता है अभी भय का अर्थ किया था भय होने से अभी बताते विभेद अस्मात् इस इस विस्पत्ति के अनुसार इससे विभेद अस्मात अस्मार्थ विभेद मतलब इससे भय करता है तो इस विस्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ क्या हो जाएगा भय का जनक या भयानक भय का जनक या आ, अभी तो अर्थ था भयात का भय होने से अब क्या अर्थ हो जाएगा कि के होने से तो भयानक अर्थ करने पर देखो करते परमात्मा से उत्पन्न हुआ इदम यश किंचा या जो कुछ जगत है उस सबको उठाए हुए वज्र के समान अत्यंत भयानक भयम अर्थ भ्यान क्या हो गया भयानक अब प्राणा भी यहाँ पर क्या कर दिया प्रसमान प्राणा क्या कर दिया हाँ कि बजर के उठाए हुए बजर के समान अत्यंत भयानक परमात्मा कपवाता है किसको इन सभी को परमात्मा कपवाता है हो जाएगा इसमें किसी के अंतर्गत हो जाएगा ईट के तो इस मन से प्रतिपा परमात्मा का जो दर्शन करते हैं वे सब मुक्त हो जाते हैं आइए पढ़ाते हैं से hmm? को से कठोर कठोर कठोर के सर सर ये ये पढ़ाया जा रहा है है ना ना ने तो दूसरी तरह अच्छा भक्ति भक्ति भक्ति आपने अभी यदि दम अपने महाभयम वज्रम उद्यतम या ये तद विदूषा से भवन थी देखिए निस्त्रितम प्राणे प्राणे सप्तमी है न वहाँ पहले भी जो अभी क्या किया था बताई थी बाद में प्रथमा भी बताई थी है ना निस्तृतम प्राणे इदम् इनम यम उद्यम वज्रम महत भयम सर्व उद्यतम वज्रम महत एजति एजति मिला उद्यतम वज्रम महादय एजति ये एकदु ते भवन्ति ये एक विदु ते अमृता लगाइए करते कर परमात्मा से उत्पन्न संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है परमात्मा से और प्राण एक अर्थ है प्राण में स्थित परमात्मा से प्राण करमात्मा की परमात्मा कि परमात्मा से उत्पन्न और परमात्मा में स्थित इदं ये, इदं ये किन क्या जगत या जो कुछ जगत है या जो कुछ जगत है सर्वम कर वह सब जगत जगत से आधिकारिक पुरुष लेना है वह सब जगत उद्यतम वज्रम कर उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से महत भयम करत्यंत भय होने के कारण ये कारणता है काँगता है, ये जो इस परमात्मा का दर्शन करते हैं फिर अमृता भवन की वे मुक्त हो जाते हैं भाष में देखना अयम चाह मंत्र खंडा या मंत्र खंड यहाँ भी मंत्र खंड की बात आई ना तो मंत्र खंड में आप ऐसा समझेंगे चलो मंत्र खंड को देखेंगे फिर इस मंत्र खंड का कंपनाथ इस सूत्र में कंपनाथ ये ब्रह्म सूत्र है या, सूत्र या में भगवान भाषकार के द्वारा व्याख्यात है इस मंत्र खंड का कंपनाथ इस ब्रह्म सूत्र में भगवान भाषाकार ने व्याख्यान किया है तथा अमूम मंत्रम प्रस्तुत वहां पर इस मंत्र को प्रस्तुत करके कहा पर कंपनाथ सूत्र में इस मंत्र को प्रस्तुत करके आगे देखना क्या पार्ट है कृष्णस जगता है ना यहाँ थोड़ा लिख लो अग्नि अग्नि नाम चा अग्नि सूर्यादि नाम, नाम चा ऐसा लिख लो कृष्णस पहले जगता के बाद तो देख लेना फिर बाद में लिख लो फिर अंगल बताएंगे है ना अग्नि सूर्यादी नाम क्या अब लगाइए अस्मिन अंगुष्ठ मात्र पुरुष सर्व्यापक भगवान ध्यान करने की सुविधा के लिए हृदय में अंगुष्ठ मात्र विग्रह वाले होकर के स्थित है।, है ना तो अस्मिन अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले परमात्मा में या अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विग्रह को धारण करने वाले परमात्मा में अब वो परमात्मा कैसा है प्राण शब्द से निर्दिष्ट है प्राण शब्द से कहा गया लगाइए प्राण शब्द से निर्दिष्ट इस अंगुष्ट मात्र विग्रह को धारण करने वाले परमात्मा में या प्राण शब्द से निर्दिष्ट इस अंगुष्ठ मात्र परमात्मा में परमात्मा में स्थित इसी का नाम है ना परमात्मा में स्थित परमात्मा में स्थित कौन कौन अग्नि सूर्यादी नाम क्या अग्नि सूर्यादी नाम अगनी, अगनी सूर्यादी और संपूर्ण जगत, जगत लगा लेंगे जगत तो आएं। आएं? क्या जगत में भी बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ ध्यान देना की प्राप्ति यहाँ पर प्राण सब से निर्दिष्ट अभी बताऊंगा अभी एक बार लगा लो प्राण शब्द से क्या बताए प्राण शब्द से निर्दिष्ट अंगुष्ट मात्र परमात्मा में स्थित अग्नि सूर्यादि अग्नि सूर्यादि और क्या आगे तत्विस्ता नाम सर्वेशम और वहां से उत्पन्न सभी नहीं एक मिनट और उ, उनसे एक मिनट ठीक है ठीक है ठीक है लगा लो प्राण शब्द से निर्दिष्ट प्राण शब्द से कहे जाने वाले अंगुष्ठ मात्र परमात्मा में स्थित और उनसे ही उत्पन्न और उनसे ही किसे? परमात्मा परमात्मा, से परमात्मा में से उत्पन्न में स्थित और उनसे ही उत्पन्न सर्वे साम से क्या लेंगे अग्नि सूर्यादि अग्नि सूर्यादि का तस्मात संज्ञात महाभय निमित्तम परमात्मा से होने वाले महाभय के कारण परमात्मा से होने वाले महाभय के कारण गलती तो थी छह बजे बाद लगाओगे की प्राण शब्द से कहे गए अंगुष्ट मात्र परमात्मा में स्थित और उससे उत्पन्न अग्नि सूर्यादि रूप सबका तथा संपूर्ण जगत की संपूर्ण अग्नि और संपूर्ण जगत का उससे होने वाले महाभय के कारण कंपन कंपन जाता है करते कंपन किस प्रकार तासना की भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से भगवान के शासन का उल्लंघन करने से क्या होगा लग जाएगा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होगा इस प्रकार महान भय होने से महाोभ है ना महान भय होने से की उठाए हुए बज्र के समान उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से महान भय होने से ऐसा लगाएंगे उदितात वज्राद महातो भयात उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से महान भय होने के कारण संपूर्ण जगत कांपता है ऐसा अर्थ क्यों किया क्योंकि अगला मंत्र है ना भयाद अश्व अग्नि तपति इस उत्तरवर्ती मंत्र के साथ एक अर्थ होने से भयात अश्य मतलब इस परमात्मा अश्य है ना मतलब मतलब इस परमात्मा के भयात अर्थ भय से अग्नि तपति अग्नि जलाती है इस परमात्मा के भय से अग्नि जलाती है तो उसी प्रकार यहाँ भी मतलब क्या है कि यहाँ पर भयम था ना द्वितीय मंत्र में महद भयम है ना द्वितीय मंत्र में क्या है महद भयम तो यहाँ पर भया तर्थ कर दिया क्या अर्थ कर दिया हाँ उत्तर मंत्र के साथ एक अर्थ था उन्हें से यहाँ पर भया तर्थ किया महत्व और भयात का विशेषण क्या है महत तो यहाँ महाता कर दिया क्या कर दिया महा समझ में और बज्रम में यहाँ भी वज्राद उद्यार्थ कर दिया क्या कर दिया बज्राद और उद्यता तो इसी को भी समझाते हैं महत भयम वज्रम उद्यतम पर पंचमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है ऐसा कहा है ऐसा कहा है किसने कहा है भाषाघर पंचमी कृष में प्रथमा कहाँ का है महा भयम वज्रम उद्यतम चार जगह क्यों भयाद अश भयात थे ना वहां पर तो उसको देखकर के यहाँ भी पंचमी के में प्रथमा विवृतम चाहे तथा सूत्र और यह सूत्र प्रकाशिका में व्याख्यान किया और इसका सूत्र प्रकाशिका में व्याख्यान किया गया है क्या हमने जब आपको बताया था ना प्राणे तो क्या बताया था प्राणे प्राण प्राण सब परमात्मा क्या से बताया था निस्तृतम कर था परमात्मा से उत्पन्न और प्राणे कर से था। प्राण में, परमात्मा में स्थित किया कहते हैं प्राणे यहाँ पर सप्तम पद के सामर्थ्य से इस नाम इसका स्थितान हो गया इस नाम इसका मतलब उत्पन्न परमात्मा से उत्पन्न उत्पन्नता नाम किससे उत्पन्न ऐसी अपेक्षा होने पर प्रकृत अपादानत्व प्रकृत का ही अपादानत्व मतलब जिसका प्रसंग चल रहा है ना परमात्मा का उसका ही अपादानत्व वही अपादान होगा परमात्मा से उत्पन्न ये जन्म करते कंपनमे क्योंकि ही ही क्योंकि कार्यो में प्रवृत्ति होना ही का... आ... कांपना है प्रत्यवाय के भय से अपने अपने कार्यो में देवताओं की प्रवृत्ति होना ही क्या है कांपना है मतलब प्रत्यवाय का क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर पाप क्या करेंगे पाप के भय से या समझना की शासन के अतिक्रमण के भय से क्या से करेंगे शासन के शासन के अतिक्रमण के भय से अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति होना ही कामना है लोग कांपते हैं डर से करते कुछ नहीं है तो क्या हुआ, तो हुआ? कामना करना ही पौध्यता वज्राद्यु तो उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से होने वाले भय से उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा से होने वाले भय से संपूर्ण जगत काफता है हायम वज्रम उद्यतम ये चारो पद पंचमी के अर्थ में प्रथमांत हैं चारो पद कैसे हैं पंचमी के अर्थ में ये प्रकाशिककार कह रहे हैं और ऊपरकार ने कहा था है ना यही समझ लेना आद्यम पन... पंचमी अर्थ प्रथमांत पद भयवाची ये चार पद है ना चार में आद्यम अर्थ शुरू के पंचमी के अर्थ में पंचमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है न पंचमी के अर्थ में प्रथमा अंत में है जिनके ऐसे दो पद पंचमी के अर्थ में प्रथमा है अंत में जिनके ऐसे दो पद कौन कौन दो पद महाद भयम ये भय के वाचक हैं किसके वाचक हैं भय के विशेषण है? है ना हाँ। मतलब क्या है कि महान भय होने से उत्तरम तू पद्व किन्तु बाद के दो पद कौन कौन बाद के दो पद बजरम और उद्धतम और बाद के दो पद तद हेतु भूत तद अर्थ भय भय के हेतु भूतुभूत हेतु भय के हेतु प्राण शब्द से कहे गये पर उठाए हुए ब्रज के समान परमात्मा से महान भय उन्हें कर्ण काम कुछ लोग क्या कह करते हैं विभेटी असमात असमात विभेटी इससे भय करता है इस विपत्ति से भयम का क्या अर्थ हो जाएगा भयानकम महाभयानक अत्यंत भयानक, भयानक उठाए हुए वज्र के समान अपने से उत्पन्न मतलब उनसे अपने से जगत को, अपने से से उत्पन्न उत्पन्न संपूर्ण संपूर्ण जगत जगत को, को प्राण सबसे कहा गया परमात्मा कपवाता है परमात्मा, परमात्मा। कपवाता है तब ऐसा होगा जब उसका अर्थ हो जाएगा भयानक और महद विशेषण होने से क्या हो जाएगा महाभयानक महाभयानक ऐसा महद भयम और फिर किसके साथ हुआ उद्यम ये उद्यतम वज्रम कि महाभयानक उठाए हुए वज्र के समान परमात्मा अपने से उत्पन्न संपूर्ण जगत को वही प्राण कहा गया परमात्मा कपुवाता है एजी जी गर्भा क्या पाठ है उसमें एजी कि का बता रहा हूँ इसमें तो पाठी नहीं? नहीं गलत नहीं एस ग्री जो है ना वो कि ए के गर्भ में रिच का अर्थ है रिच के अर्थ अंतर्भूत है अब इसका पाठ हम मेलुकोटे वाली पुस्तक का देखते हैं कितना इसमें है इसमें ग्यारह 211 है तो ये ये जति इसका अर्थ वो भी अर्थ है बताता हूँ इसका रिच का अर्थ ये पाठ ठीक नहीं है ये पाठ ठीक नहीं है ये इसका पाठ देख लो इनका पाठ लिख लो पाठन पठन था न, ना ना ना चंपा ये बात ठीक है तेज धातु तेज धातु गर्भा है ना रिच के अर्थ गर्भ में है जिसके रिच के, के अर्थ को अंतर्भूत करने वाली एज धातु है क्या कहेंगे ऋच के अर्थ को अंतर्भूत करने वाली या के अर्थ को अपने में समाहित करने वाली एज धातु है अमुमपी ऐसे अर्थ का इस प्रकार मतलब ऐसे अर्थ का भी वर्णन करते हैं ऐसे अर्थ का भी या इस प्रकार भी अर्थ का वर्णन इस प्रकार भी हाँ ऐसे अर्थ का भी वर्णन करते हैं ऐसा ले लेना ये केचित इसका करता है वर्णय या जो इस परमात्मा का कर साक्षात्कार करते हुए मुक्त हो जाते हैं अर्थवराणा इस अधिकरण के न्याय से इस अधिकरण में कहे गए नियम से प्राण शब्द के परमात्म में विवाद नहीं है प्राण शब्द को परमात्मा का बोधक होने में कोई विवाद नहीं है इती इती ऐसा जानना चाहिए हाँ। और